म शांति मैं हूं विजय कुमार शर्मा और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुवन 107.8 सौ सुनते रहो मुस्कुराते रहो शांति नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और जैसे कि आप सभी जानते हैं हम लोग पिछले कुछ एपिसोड में आ, किस तरह से हम अपने काउंसलिंग को यानी अपनी खुद की काउंसलिंग कर रहे हैं जहाँ पर हमें मॉर्निंग स्टडी करने के लिए क्यों जागना है और कौन कौन सी चीजें हमें डिस्टर्ब करती है ऐसे बहुत सुंदर विषय पर हमने पिछले एपिसोड को सुना आइए आज हम लोग कुछ काम की बातें फिजिकल जो वर्कआउट है उस पे काम करने की कोशिश करते हैं और आज कॉल सेंटर डाटा एंट्री इसके बारे में आ, जो है हम लोग बात करने वाले हैं इसमें कैसे हम लोग एनरोल हो सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं इस विषय को लेकर बातचीत करेंगे तो हमारे साथ हमेशा की तरह एक्सपर्ट अमृत कौर पाल जी है उपस्थित उनसे हम लोग बात करने वाले हैं आज का इस विषय को लेकर आप सभी की तरफ से अमृतपाल जी का बहुत बहुत स्वागत है शुक्रिया भाई जी, जी। आ, तो आज हम बात करेंगे कस्टमर केयर कस्टमर सर्विस डेटा एंट्री या कॉल सेंटर बीपीओ पी ओ इन सबसे रिलेटेड कि हम किस तरह से इस लाइन में जा सकते हैं और इस लाइन के क्या स्कोप्स हैं और क्या क्या वेराइटीज हैं देखने में सुनने में बहुत ही सिंपल सा लगता है हुँ, हुँ, लेकिन कस्टमर सर्विस कॉल सेंटर बीपीओ सर्विसेज, कस्टमर सपोर्ट डेटा एंट्री ये बहुत ही जिसमें हमें ये कहना चाहिए कि बहुत फोकस का काम होता है कि आपको बेसिक जो होता है वो होता है कस्टमर की जो क्वेरी आती है जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है हुँ, छोटी कंपनीज है आप इवन रेलवे में आपने एक बुकिंग करी लेकिन आपकी बुकिंग ठीक से नहीं हो पाई या आपके पैसे वापस नहीं आए आपने जब टिकट कैंसिल करवाई हुँ, तो हुँ, आपको एक नंबर दिया जाता है कस्टमर सर्विस का तो आप वहां से उनसे बात करते हैं वो पूरा सिस्टम चेक करते हैं कि आपके पैसे कहाँ अटक गए क्या हुआ क्यों आपकी जो पैसे हैं वो वापस नहीं आए या आपने बुकिंग करवाई है तो आपका रिजर्वेशन कन्फर्म है नहीं तो ये सब चीजें ये एक एग्जाम्पल है रेलवे का तो इस तरह से आ, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर हर जगह कस्टमर सर्विस कॉल सेंटर और बीपीओ पी सेट किए जाते हैं और अडिट एंट्री का काम चाहिए होता है जिसकी अगर हम बेसिक देखें तो सबसे बड़ी बात होती है अगेन आपका कॉन्फिडेंस और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और उसके साथ साथ आपका तो फोकस बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि अगर आप आपको uh, किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में जब कस्टमर आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करता है या कुछ तो गलत बोलता है या वो अपना आपको है किसी भी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है तो वहां पर आपको किस तरह से अपना कूल cool रखना होता है ये एक कस्टमर सर्विस की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है हर हु. सिचुएशन में आप अपना बैलेंस बनाए रखें और आपकी वाणी में बिल्कुल भी एग्रेसन ना आए तो ये नंबर वन रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर सपोर्ट या कस्टमर सर्विस की है है है। और कस्टमर सर्विस में जाने के लिए कुछ कंपनीज जो प्राइवेट सेक्टर की होती हैं वो बारहवीं पास बच्चे भी ले लेते हैं है है। लेकिन अगर आपको इस लाइन में आगे बढ़ना है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं होती आप नॉर्मल जैसे आपने बी किया है किसी है भी स्ट्रीम में आपने बी किया है तो है। नौकरी आपको चाहिए और आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है थोड़ी अच्छी हो तो बहुत ही अच्छी बात है तो आप इस लाइन में आ सकते हैं यानी कि कोई भी आर्ट्स वगैरह किसी भी स्ट्रीम से अगर ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आगे आपका स्कोप बढ़ जाता है बिल्कुल बिल्कुल अमृतपाल कौर जी बात ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करूँगा हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लग रहा है की ये सारी चीजें जो है कॉल सेंटर की आपने बातें की और मुझे लगता है कि ये मेगा सिटीज में शायद इस तरह के काम बहुत जल्दी मिल जाते हैं बच्चों को और कुछ ये लोग खुद भी शायद ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं और क्या इसमें इंग्लिश या कंप्यूटर दोनों का आना बहुत ज़रूरी है क्या बेसिक uh, कंप्यूटर जरूर आना चाहिए अगर आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि इसमें एजुकेशन जैसे आप अकाउंटिंग में जाते हैं तो कॉमन देख बैकग्राउंड होना जरूरी है साइंस में जाते हैं तो साइंस बैकग्राउंड होना जरूरी है तो उसमें पैसा ज्यादा लगता है इससे अगर एक नॉर्मल आपने आर्ट्स में बी किया हुआ है जैसे बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं और अपनी लाइफ में सपोर्ट करना चाहते हैं अपने कमाई से कि मुझे माँ बाप से ना मांगना पड़े तो इंग्लिश तो देखिए आज के डेट में हर जगह रिक्वायर्ड है और बेसिक कंप्यूटर आजकल सब बच्चों को आता है क्योंकि स्मार्टफोन सब बच्चे यूज करते हैं हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, तो ये दो चीजें बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट आपने भाई जी बिल्कुल ठीक कहा कि इंग्लिश और आ, ये कम्प्यूटर स्किल्स लेकिन आजकल एक और भी है हिंदी के अभी ऑप्शन होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने आ, किसी आ, जैसे ये हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं एयरटेल है, है वोडाफोन है इस तरह से हैं तो इसमें ऑप्शन आती है कि आप हिंदी चूज करेंगे या इंग्लिश चूज करेंगे ठीक है ना तो हिंदी वाले भी इनको बच्चे चाहिए होते हैं और आपने अच्छा। ये भी बिल्कुल ठीक कहा कि आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है तो जैसे ही आप एंटर करते हैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल देख के वो आपको ट्रेनिंग में डालते हैं पंद्रह दिन की ट्रेनिंग होती है जिसमें वॉइस ट्रेनिंग होती है और सबसे बड़ी बात होती है कि आप कैसे हर मुश्किल में अपना लेवल बनाए रखें मेंटल लेवल बनाए रखें क्योंकि कस्टमर किसी भी तरह की बात कह सकता है तो वो चीज बहुत फोकस की होती है बेसिक कंप्यूटर स्किल्स होती है कि आप कंप्यूटर ऑपरेट कर सकें आपको जो पोर्टल दिया जाता है वहां से आप चेक करके बता सके कि उनकी जो प्रॉब्लम है उसका क्या स्टेटस है एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर होता है जैसे मैंने एक कंप्लेंट करी वोडाफोन में कि मेरा फोन नंबर नहीं चल रहा या कुछ भी प्रॉब्लम है या बिलिंग की प्रॉब्लम है तो वहां से एक एस आता है उसको सर्विस टिकट नंबर बोलते हैं सर्विस रिक्वेस्ट नंबर बोलते हैं तो वो सिस्टम में देख के कि क्या स्टेटस है कितने दिन में रिजोल्व हो जाएगी तो ये सब चीजें देखने के लिए कंप्यूटर की स्किल्स तो चाहिए ही चाहिए नहीं। और ज्यादातर इतना जरूर होता है कि कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम आजकल इंग्लिश में होते हैं तो इंग्लिश बेसिक पढ़नी बोलनी जरूर आनी चाहिए जबकि आप चूज करें कि आप हिंदी में ज्यादा कॉन्फिडेंट है पर फिर भी आपको बेसिक इंग्लिश पढ़नी जरूर आनी चाहिए ताकि कस्टमर की क्वेरीज को आप पढ़ कर, समझकर कर उनका पोर्टल यूज करके पढ़कर समझ कर, पढ़ कर, कर, आप कर अमृतपाल आपने बताया और बड़ा अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है की हमारे विद्यार्थी मित्र भी सुनकर खुश हो रहे होंगे और बड़ी अच्छी बात आपने बताया की इसमें बेसिक स्किल्स तो सभी को आता है थोड़ा बहुत इंग्लिश तो सभी लोग बोल ही लेते हैं और आजकल पढ़ाई करते हैं या फिर मोबाइल फोन यूज़ करते हैं कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो उसमें बेसिक इंग्लिश तो आ ही जाता है साथ साथ में और मोबाइल यूज़र है तो कंप्यूटर भी उनको आ ही जाता है क्योंकि आजकल वैसे नहीं कि मैन्युअली आपको कुछ करना है सब ऑटो रहता है और प्रोग्राम रहता है सॉफ्टवेयर होता है और उस पर सिर्फ आपको कमांड डालने होते हैं और जब कॉल सेंटर में बात करनी हो तो लोगों से एकदम अच्छी तरह से आप बात करें या ये बात है कि जैसे शुरुआत में आपने कहा कि आपको बड़े अच्छी तरह से बड़े रॉयल तरीके से बात करना है कॉल सेंटर का मतलब ये है कि आपको बात करनी है तो कस्टमर से बात करनी है सर्विस ओरिएंटेड लोगों से बात करना है जो प्रोडक्ट सेल कर रहे या दे रहे आपको और आपको दूसरे कस्टमर को सेल करना है तो इस तरह से जो है या तो आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंपनी के और या तो फिर आप कस्टमर ऐसे दो लोगों से आप बात करेंगे और दोनों से आपको जो है कनेक्टिविटी बना के रखना है क्योंकि अगर कहीं से भी आपकी मुश्किलें आ गई तो फिर वो मुश्किल जो है आगे प्रॉब्लम कर सकता है तो इसलिए दोनों लोगों को आपको ठीक से संभालना है और ठीक से समझने की ज़रूरत है तो यहाँ पर बेसिकली हमें जो है हमारा कम्युनिकेशन अगर सुंदर रख लेते हैं अच्छी तरह से बात करना आ जाता है आप समझ लीजिए आपका खुद का ही बिजनेस कर रहे हैं आप आप खुद ही अपना बिजनेस कर रहे हैं और खुद ही अपना जो है आ, आ, चला रहे ऐसे समझ के अगर आप करेंगे बातचीत तो मुझे लगता है कि हमारी जो बातचीत है वो कस्टमर से अच्छी हो जाएगी और प्लस हम जिनसे प्रोडक्ट ले रहे हैं उनसे भी हम लोग अच्छी डील कर सकते हैं तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखना है तो आइए आगे बढ़ते हैं और मुझे लगता है कि कुछ अगर आपको इसमें बातचीत करना है या कुछ कैरी करना है या कुछ पूछना है तो निश्चित तौर पे आप जो है हमें कॉल कर सकते हैं चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे अधिक जानकारी के लिए अदरवाइज आपको अभी आ, लगता है कि यह सफिशियंट है तो आप इस पर काम जरूर कीजिए आप आ, ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं तो आगे हम लोग बात करेंगे और थोड़ा चर्चा करेंगे इस पे लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेजिस्ट्रेशन रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर करियर ऑप्शन सुनते रहो मुस्कते रहो प्यारे बाबा हमको फरिश्ता बना रहे बनके फरिश्ता प्यारे बाबा हमको फरिश्ता बना रहे सूक्ष्म वतन से करके इशारा सूक्ष्म वतन से करके इशारा बड़े प्यार से बुला रहे बनके फरिश्ता प्यारे बाबा हमको फरिश्ता बना रहे पालना क्या खूब थी अव्यक्त में वही पा रहे साकार पालना क्या खूब थी अव्यक्त में वही पा रहे अव्यक्त में अव्यक्त मिलन साकार सा हम मना रहे आज भी हर पल बाबा तेरे वरदानों को हम पा रहे बनके फरिश्ता प्यारे बाबा हमको फरिश्ता बना रहे अब करमाती बनना है देह से न्यारा विदेही हो अब गर्माती तो बनना है व्यर्थ संकल्पों से हो परे अब हमको घर जाना है कदम कदम पर बाबा से श्रीमत जो हम पार रहे बनके फरिश्ता प्यारे बाबा हमको फरिश्ता बना रहे बनके फरिश्ता प्यारे बाबा हमको फरिश्ता बना रहे हमको फरिश्ता बना रहे हमको फरिश्ता बना रहे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 कस्टमर uh, केयर इस विषय को लेकर आज हम लोग बातें कर रहे हैं जो हमारा करियर यानी इसमें बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है टेंथ या ट्वेल्थ के बाद भी आप जंप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लोग जो है पहले ट्रेनिंग देते हैं तो ट्रेनिंग में अगर आपकी वोकेबलरी और आपका कम्युनिकेशन या आपको अच्छा लगता है कम्प्यूटर के साथ या फ़ोन पर बात करना तो आपके लिए ये जॉब बहुत आसान है और एक बार आप एंट्री कर गए और अच्छा काम कर गए तो फ्लेक्सिबल आवर्स भी रहते हैं और कम टाइम में ज़्यादा आप इंक्रीमेंट लेने के लिए भी तैयार हो सकते हैं या आपको जंप करने का मौका मिल जाता है तो आइए अमृतपाल कौर जी एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि अब कॉल सेंटर या इसमें जब बात होती है या फिर हमें जॉब मिलता है तो हमारी इंसेंटिव या इंक्रीमेंट ऐसी कुछ चीज़ें होती है क्या कुछ ऐसे बोनसेस वगैरह मिलते हैं या कितने टाइम में हम लोग उसमें एक्सेल कर सकते हैं या घर से भी कर सकते हैं क्या ये सारी चीजें थोड़ा बताइए ओके सो okay. so, यहाँ पे आ, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं समझनी कि आप किस तरह के कॉल सेंटर या बीपीओ या आ, क्या कहते हैं डेटा एंट्री वर्क में आप जा रहे हैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं आपको डेटा एंट्री के बारे में पहले बता देती हूँ कि डेटा एंट्री कितनी तरह की होती है तो डेटा एंट्री में जैसे अभी हमने बात करी है कि आप जब बात करते हैं किसी भी कस्टमर की क्वेरी को सुलझाते हैं तो वो डे वो जो कम्युनिकेशन होती है वो आप पोर्टल में डालते हैं एक डेटा एंट्री इस तरह की होती है लेकिन एक डेटा एंट्री इस तरह की होती है जैसे प्राइवेट सेक्टर छोटी छोटी फॉर्म होती हैं छोटी फैक्ट्रीज होती हैं लेकिन उनको अपना जो हिसाब किताब होता है वो चलाना होता है कि बेसिक बेसिक एंट्री कितना बेचा कितना आया कितना प्रॉफिट हुआ वो छोटी छोटी एंट्रीज उनके उसमें सिस्टम में डालनी होती है तो टेली करके एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी आपको नॉलेज होती है तो उसको भी हम डेटा एंट्री ही बोलते हैं वहां पे आपको कॉल्स नहीं अटेंड करनी होती ये है बेसिक ठीक है लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली कॉल सेंटर की बात करें तो कॉल सेंटर में भी बहुत सारी वराइटीज होती है एक चीज की कस्टमर सर्विस में ज्यादातर एक्सपेक्टेशन ये होती है कि साठ सत्तर से देली की आपको अटेंड करनी पड़ती हैं जो इनकमिंग अच्छा। होती हैं ठीक है लेकिन जैसे अब एमेजोन जैसी कंपनीज़ हैं तो जो क्या कहते हैं ऑनलाइन पोर्टल है तो यहाँ पे कस्टमर की अगर क्वेरी होगी तो पहले चैटबोर्ड उनको सपोर्ट करती है चैटबोर्ड से मेरा मतलब है कि उनका एक सॉफ्टवेयर होता है उसमें ऑप्शंस होती हैं आप उसमें टाइप करते हैं तो उन ऑप्शंस के हिसाब से वो आपको जवाब दे देता है लेकिन जब चैटबॉट की लिमिट खत्म हो जाती है वो उससे ज्यादा नहीं जानती है चैटबॉट तो फिर वो इंसानों की तरफ कस्टमर सर्विस में ट्रांसफर कर देती है तो वहां से आ, क्या कहते हैं आपसे बात होती है जहाँ पे कस्टमर की क्वेरी को रिजोल्व किया जाता है तो स्टार्टिंग सैलरी अगर मैं बात करूं तो लगभग ढाई लाख से ये स्टार्टिंग होती है मतलब अठारह हजार के आसपास की स्टार्टिंग पंद्रह अठारह हजार के आसपास की स्टार्टिंग होती है प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ा सा स्केल जो बेसिक स्केल है वो तो है ही है वो गवर्नमेंट के स्केल सट होते हैं जिनके लिए अलग अलग टाइम पे एग्जामिनेशन होते हैं और वो उसकी भर्ती करते हैं वो रेलवेज में और इस तरह के जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं उन सब में आपकी भर्ती होती है लेकिन इंसेंटिव सिर्फ उन कंपनी के पास होते हैं जहां पे आप कुछ बेचते नहीं है जैसे इंश्योरेंस सेक्टर है अब इंश्योरेंस सेक्टर में अगर आप जाते हैं तो इंश्योरेंस आपने कितनी इंश्योरेंस बेची उस हिसाब से वो फोन पर ही होता है लेकिन वहां पे इंसेंटिव होते हैं हर कॉल सेंटर में इंसेंटिव नहीं होते तो लेकिन इसमें अब जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो आपको ट्रेनर मिलेंगे तो अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो आप आज कॉल सेंटर में अगर काम करें या कस्टमर सर्विस में काम करें तो कल को आप भी ट्रेनर बन सकते हैं तो इसका ये भी एक होता है फिर आप टीम हैंडलिंग करने हैं लग जाते हैं फिर आप मैनेजर बन जाते हैं कि आप पचास लोगों को सौ लोगों को हैंडल करते हैं उसी हिसाब से आपका धीरे धीरे धीरे धीरे स्केल बढ़ता जाता है बिल्कुल तो कुछ कंपनीज का तो काम ही ये होता है जैसे आउटसोर्सिंग होती है कि आ, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जर्मनी इस तरह की कंट्रीज से इंडिया में कॉल सेंटर सेट किए जाते हैं लेकिन वहाँ का एक पर्टिकुलर ये चीज़ होती है एक तो नाइट शिफ्ट हो सकता है दूसरी चीज कि आपको इंग्लिश जरूर आनी चाहिए हे, हे, हे. तो ये दो चीजें होती हैं और तीसरी कस्टमर सपोर्ट होती है जैसे नेटवर्क सपोर्ट के लोग होते हैं Uh, जैसे हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आ गई तो ये चीजें भी ऑनलाइन सपोर्ट में आती हैं कस्टमर सपोर्ट में आती हैं कि आप ऑनलाइन ही क्या कहते हैं उनको सपोर्ट करते हो उनकी अः uh, क्वेरीज को कि मेरे लैपटॉप में ये प्रॉब्लम आ रही है जैसे फॉर uh, एग्जांपल आपने डेल का एक लैपटॉप खरीदा है अब डेल की कंपनी को तो अलग अलग जगह है लेकिन इंडिया में उनका कॉल सेंटर है तो आप यहाँ से कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव बनके आपके पास कॉल आती है तो आप उनकी क्वेरीज को रिजोल्व करते हो जिसमें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर के बैकएंड की होनी चाहिए हम्म हम्म तो ऐसी जगह पे आपको फिर भी कुछ इंसेंटिव मिलते हैं लेकिन अगर नॉर्मल कॉल सेंटर सपोर्ट होगा या कस्टमर सपोर्ट होगा या कस्टमर सर्विस होगा जैसे हमारे इंडियन एयरलाइंस है उसकी कस्टमर सर्विस है रेलवे की कस्टमर सर्विस है तो वहां पे आपके इंसेंटिव नहीं होते लेकिन ग्रोथ अच्छी होती है क्योंकि आप स्टार्ट करते हो कस्टमर सर्विस से फिर उसके बाद आप टीम हैंडल करने लग जाते हो फिर उसके बाद आप मैनेजर बन जाते हो फिर आप आ, आ, क्या जाते हैं ट्रेनर बन जाते हो तो हुँ, ग्रोथ हुँ, हुँ. अच्छी है और इसमें ऑप्शन हिंदी की भी है और इंग्लिश की भी है और कहीं कहीं पर तो जैसे रेलवेज है फॉर एग्जांपल तो रेलवेज़ में तो जैसे रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं आप तमिलनाडु साइड या साउथ साइड रहते हो तो वहाँ की जो कन्नड़ तमिल इस तरह की भाषाएं हैं मलयालम वगैरह तो वहाँ के उनको उस लैंग्वेज के भी कस्टमर सपोर्ट के बंदे चाहिए होते हैं <laughs> तो ये भी एक प्लस पॉइंट होता है जिन लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है लेकिन उनको रीजनल लैंग्वेज बहुत अच्छी आती है तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अच्छा अच्छा जी काफी अच्छी बात है आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे जो <laughs> विद्यार्थी मित्र हैं उनके लिए काफी बेनिफिशियल ये चीज है कॉल सेंटर का आपने बताया और और ट्रेनिंग में मुझे लगता है कि सारी चीजें वो कवर कर ही लेते हैं तो अगर आपको बेसिक भी कुछ नहीं आता है तो भी आप अगर ट्रेनिंग मॉड्यूल को अगर अटेंड करते हैं तो काफी कुछ आपको नॉलेज मिल जाता है फिर धीरे धीरे आप जो है न, आ, करते करते जो है, जो है है क्योंकि कोई भी चीज बिना करे तो नहीं आएगा है ना करना पड़ेगा आपको तो हो सकता है कि आपको शुरुआत में थोड़ा सा अनकंफर्ट लगे इंग्लिश बोलना पड़ रहा है या ये करना पड़ रहा है या ये सारी चीजें है या तो ये मार्केटिंग का है ऐसे थोड़ा सा अनकम्फर्ट जरूर लग सकता है लेकिन एक बार आप क्योंकि कोई भी चीज़ जो है ना करने के बाद आपके एक्सपीरियंस में आने के बाद तो आ, वो आ, वो आपका एक्सपीरियंस ही आपको जो है आगे बढ़ाता है तो वो बहुत ज़रूरी है आप भले कमाए नहीं कमाए लेकिन ट्रेनिंग एक बार मुझे लगता है कि ये जरूर अटेंड करना चाहिए इसमें बहुत सारी जो है चीज़ें कवर की जाती है क्योंकि कॉपरेट सेक्टर से जुड़ा हुआ सेक्टर है तो निश्चित तौर पर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है ट्रेनिंग पार्ट में और फिर यहाँ नहीं आप कॉल सेंटर पे कुछ कर पाए लेकिन सीखते बहुत आप है और फिर उसके बाद कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप अच्छा इंटरव्यू दे सकते हैं क्योंकि आपके पास एक अनुभव रहता है तो ये भी एक प्लस पॉइंट है तो इसी भी मैं चाहूँगा कि हमारे विद्यार्थी मित्र अगर आप टेंथ या ट्वेल्थ हो गया आपका पार्ट टाइम की जॉब की सोच रहे हैं या फिर फुल टाइम जॉब सोच रहे हैं पढ़ाई नहीं करना चाहते तो आप इस सेक्टर में अपने आप को थोड़ा सा आजमाइए और साथ साथ में आप पढ़ाई जरूर कंप्लीट कीजिए क्योंकि डिग्री हमेशा साथ होने से कहीं ना कहीं आपको जो है एक्सेल करने का मौका मिल जाता है आपको प्रमोशन का चांसेस ज़्यादा रहता है और नई भी है चलो आपका मूड नहीं बन रहा है पढ़ने का तो बारहवीं के बाद आप इस सेक्टर में आकर अच्छा कमा भी सकते हैं तो आई आगे बढ़ते हुए एक और बात मैं पूछना चाहूंगा तो इसमें कई बार होते हैं कि वर्क फ्रॉम होम बोलते हैं तो क्या ये ऐसा कुछ है कि इसमें डाटा एंट्री की बात करें या फिर हम लोग कॉल सेंटर या फिर कस्टमर केयर की बात करें तो वर्क फ्रॉम होम क्या ये चीजें होती है इसमें वो थोड़ा सा क्लियर कीजिए जी आ, आज की डेट में इंडिया में वर्क फ्राम होम फील्ड में नहीं है लेकिन कुछ इंटरनेशनल कंपनी हैं जो आपको वर्क फ्रॉम होम देती हैं रिमोट जॉब देती है कस्टमर सर्विस का और डेटा एंट्री का खास तौर पर अच्छा जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे उपलर करके एक कंपनी है काफी बड़ी कंपनी है इंटरनेशनली वो कस्टमर सपोर्ट उसके काफी सारे आगे क्लाइंट्स हैं अच्छा। उन क्लाइंट्स के साथ उनका टाइप है तो जब उनकी रिक्वायरमेंट आती है कि हमें रिमोट का कस्टमर सपोर्ट का या डेटा एंट्री का बंदा चाहिए तो वो फिर रिमोट जॉब देते हैं तो वो आप घर से कर सकते हैं और उसकी पे भी बहुत अच्छी होती है वो लोग क्योंकि डॉलर्स में पे करते हैं अब घर बैठ के अगर इंडिया में बैठ के आप को 15 डॉलर पर आवर मिल रहा है यानी कि 120 डॉलर पर डे के हिसाब से आपको अगर मिल रहा है तो हुँ, बहुत हुँ, अच्छी इनकम है आपने कहीं नहीं आना कहीं नहीं जाना घर में बैठ के आप कर रहे हैं तो 120 डॉलर इंडिया में बैठ के अगर आप कर रहे हैं पर डे के हिसाब से तो बहुत बड़ी हुँ, बात हुँ, हु, हु, हु. है इतना तो पढ़े लिखे जो बहुत तो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं इनिशियली उनकी भी नहीं होती है तो ये लेकिन सिर्फ इंटरनेशनल कंपनीज देती हैं उसके लिए थोड़ा सा नेटवर्किंग करनी पड़ती है थोड़ा सा समझना पड़ता है इस एरिया को इस फील्ड को थोड़ा सा समझना पड़ता है हुँ, इंडिया हुँ. में अगर स्पेसिफिकली मैं बोलूं कि इंडिया में आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा तो ज्यादातर नहीं होता जी जी जी चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया क्योंकि कई बार हम लोग सोचते हैं न कि कॉल सेंटर है या फिर कस्टमर केयर सर्विसेस है तो ऑनलाइन वाला जॉब है इंटरनेट वाला जॉब है तो घर बैठ के कर सकते हैं ये लोग सोचते हैं तो मैंने पूछा और ये आपने बहुत अच्छा बात बताया और इसमें एक ऑप्शन आपने बताया कि इंटरनेशनल जो कंपनीस है वो कुछ कुछ इंडिया में जॉब देते हैं और अगर आप अच्छे से उनको समझ लेते करते है तो आपको डॉलर्स में पेमेंट मिल जाता है तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है जो हम सभी को अच्छा लगे और बस यही है कि आपको करना चाहिए तो आइए यहाँ पर एक और ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर वापस अमृत पाल कौर जी से बात करते हैं आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन वन जीरो पर करियर ऑप्शन सुनते रहो मुस्को नमस्कार मैं हूं सुनीता ठाकुर आप सभी के लिए अच्छे स्वस्थ और सुंदर मन की शुभकामनाएँ आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं जहां पर हम लोग डाटा एंट्री कॉल सेंटर और कस्टमर केयर के बारे में बातें कर रहे हैं और कॉल सेंटर के बारे में मुझे लगता है कि आपको पूरी ब्रीफ हो गई है अब कुछ बातें करते हैं कई कई बार हम लोग जो है न्यूज़ में एड देखते हैं या फिर कई ऐसे बोर्ड लग जाते हैं कि डाटा एंट्री का काम कीजिए और पैसे कमाइए या डाटा एंट्री कीजिए पैसे कमाइए ऐसे बहुत सारे जो है आप ऑफिस में बैठ के भी कर सकते हैं घर से भी कर सकते हैं या अपने मोबाइल से कंप्यूटर से भी कर सकते हैं ऐसे बहुत सारे एड्स आते हैं तो क्या ये एड्स सच होते हैं या डाटा एंट्री का कोई काम होता है तो वो लीगली कहाँ से कैसे करे कैसे एनरोल हो उसके बारे में थोड़ा बताइए जी ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसके बारे में बहुत डिटेल में मैं बात करना चाहूंगी अक्सर फेसबुक पे आपको ये एडवर्टाइजमेंट मिलेंगी कि घर बैठे काम कीजिए इतने पैसे दीजिए और आप एनरोल कर लीजिए और इतने पैसे आप हर महीने कमाइए या मोबाइल से आप सिर्फ तीन घंटे काम कीजिए इतने पैसे कमाइए तो स्टूडेंट्स को हाउसवाइफ को या रिटायर्ड लोगों को ज्यादातर ये लोग अपनी तरफ खींचते हैं हुँ. ये सब स्कैम है हुँ. उनका एक ही मकसद है अगर आपसे वो सौ रुपया ले रहे हैं और पचास लोगों ने सौ रुपया दे दिया तो आप समझ सकते हैं कि एक दिन में उनकी आमदन पांच हजार हो गई लेकिन आपका वो पैसा पानी में जाएगा वो पैसा आपका जीरो हो जाएगा भारत में बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है कोई कंपनी आपको जॉब दिलाने के लिए अगर आपसे पैसा मांग रही है तो वो कंपनी फ्रॉड है hmm. कभी भी किसी को भी इस लालच में नहीं आना चाहिए कि वो कंपनी मेरी नौकरी लगवा देगी जो कंपनियां जेन्यन होंगी वो आपको जॉब दिलवाएंगी जॉब दिलवाने के बाद जिन कंपनियों में वो जॉब दिलवाते हैं वो कंपनियां उनको पे करती हैं कैंडिडेट से यानी कि जो जॉब सीकर है जो जॉब ढूंढ रहा है उससे कोई पैसा नहीं मांगता ये भारत सरकार की तरफ से मना है hmm. तो जो फेसबुक पे आपको ये एड दिखती हैं डेटा एंट्री घर में बैठ के काम कीजिए मोबाइल से काम कीजिए दो घंटे और पैसे कमाइए और ये सब ये सब फ्रॉड है hmm. कभी भी इस चीज में मत जाइए अगर आपको इस फील्ड में आना है आप इनिशियली कोशिश कीजिए कि आपको वो जॉब करनी है जो आप ऑफिस जाकर करें शॉर्टकट की तरफ ना जाएं क्योंकि कंपनी में आप जा रहे हैं वहां पे आपका प्रॉपर इंटरव्यू होगा वहां पे आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी आपको दिखेगा कि ये कंपनी सेटल्ड है सब कुछ है और आपको महीने के अंत में आपकी मेहनत का पैसा मिलेगा ये जितने शॉर्टकट्स हैं ये सब के सब बच्चों को हाउस को रिटायर्ड्स को लूटने का एक सिंपल सा साधन है Bill, एक बार Bill. आप इस फील्ड में चले जाते हैं आपका नेटवर्क बन जाएगा आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी कंपनीज अच्छी हैं और इंटरनेशनली कौन कौन सी कंपनीज ये रिमोट काम देती हैं, तब आप इस फील्ड में रिमोट का सोचिए पहले मत सोचिए इनिशियली मत सोचिए कि घर बैठे बैठे मैंने ये काम कर लेना oh. नहीं होगा और फेसबुक पे खास तौर पे जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि मैं इतनी औरतों को ढूंढ रही हूँ रिटायर्ड मेरे साथ जुड़े घर बैठे बैठे मोबाइल से पैसा कमाएं इन सब चीजों से आप देखोगे उसके ऊपर एक लिखा होगा स्पॉन्सर्ड यानि कि कोई पर्स प्राइवेट बंदा अपनी कमाई करने का एक साधन बना रहा है तो इस चीज से हमेशा बचकर रहे कॉल सेंटर कस्टमर सपोर्ट डेटा एंट्री कोशिश कीजिए 101 परसेंट की आप किसी कंपनी में जाकर ही काम करें ऑफिस oh. जाकर काम करें घर पे नहीं करें क्योंकि वो 99.9 परसेंट फ्रॉड होगा इवन आजकल एक और भी तरीका चला हुआ ये शेयर मार्केट वाले कि घर बैठ बैठे पैसा कमाएं मैं इस चीज को स्पेसिफिकली इसलिए इलेबोरेट कर रही हूँ कि ये बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है कि आप हमारे हमारे भी हाँ पे कॉल कीजिए और जितने लोगों को आप जोड़ेंगे हमारे साथ उतना आपको इंसेंटिव मिलेगा और बहुत बड़ी बड़ी रकम दिखाते हैं ये सब फ्रॉड है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता मेहनत करके जो पैसा आप कमाते हैं वही एक्चुअल में पैसा आप कमा सकते हैं वही आपका करियर बनता है जितना भी आसान दिखता है ना पैसा कि बस आसानी से हो जाएगा तो वो आसानी से कोई भी किसी को पैसा नहीं देता <laughs> बहुत सिंपल सी बात है तो शॉर्टकट की तरफ ना जाएं प्रॉपर तरीके से प्रॉपर चैनल से नौकरी पोर्टल है मॉन्स्टर है शाइन डॉट कॉम है यहाँ पे अपना रेजिमी अपलोड कीजिए वहां पे जो पोजीशंस आती है उनके अप्लाई कीजिए वहां से आपकी कॉल आएगी आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए वहां जाइए और सबसे बड़ा रेड फ्लैग है कि वो आपसे पैसा मांग रहे हैं इवन आप वहाँ जाकर भी इंटरव्यू देते हैं तो जो कंपनी आपको पैसा मांग रही है आप पीछे हट जाए वो पैसा आपका हो जाएगा बिल्कुल अमृतपाल जी बात ही अच्छी बात आपने बताया और शां करूंगा की हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को और सभी माता-पिता बाई-बहनें जो सुन रहे हैं उन सभी के लिए का इनसाइट था आत्मचिंतन का विषय था जहाँ पर हमने फ्रीड के जो एड्स होते हैं और फिर उसमें हम लोग थोड़ा सा भी करते, उनके साथ में या इमेल पासवर्ड देते हैं तो फिर वो मैसेज करते हैं कि आप इतना पैसा भर दो और आपको तुरंत जो है डाटा एंट्री का काम मिल जाएगा और कई लोगों के पैसे इसमें डूब जाते हैं तो ये सारी चीजें हमें हमेशा ध्यान रखना है कि आपको काम करना है तो पैसे कहाँ से देंगे आप है ना पहले काम करो पैसे मिलेंगे आपको और किसी को देने की ज़रूरत नहीं है और ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इस पर चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि आप आ, जैसे कि अब कॉल सेंटर की बात है या ऑनलाइन जॉब्स की बात आती है तो क्या अभी कोई महिला है और घर पे है और वो कहीं जा नहीं सकती है और और उसको जरूरत है जॉब की और तो ऐसे में क्या ऐसे महिलाओं को ऑनलाइन कुछ जॉब्स इंडिया में अवेलेबल है या फिर कुछ साइट्स है जहाँ पर वो जाके ऑनलाइन जॉब्स के लिए आवेदन कर सकते uh, actually, me... अनफॉर्चुनेटली नहीं बहुत कम कंपनीज हैं जो रिमोट जॉब देती हैं बहुत ही कम कंपनीज हैं और जब से ये यूएस में रिसेशन आया है इस वक़्त जॉब्स की बहुत कमी है बेहतर हो मतलब मेरा ये सजेशन है जैसे औरतें घर बैठ के काम करना चाहती हैं आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया है क्योंकि औरतें बच्चों की वजह से घर से बाहर नहीं निकल पाती फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं तो ऐसी कंडीशन में आपकी अपनी जो स्किल्स हैं हर औरत को खाना बनाना आता है हर औरत को बेसिक निटिंग आती है या वो कुछ कुछ अचार पापड़ इस तरह की कुछ कुछ कुछ कुछ बहुत सारी चीजें होती हैं जिनमें वो बहुत एक्सपर्ट होती हैं, तो हुँ. अपनी उन स्किल्स पे अपने नेटवर्क में काम करना अपने लोकल एरिया में काम करना शुरू करें वो ज्यादा बेहतर है बच्चों को कोचिंग देना पढ़ाना छोटे छोटे जो ये चीजें हैं ये ज्यादा बेहतर है अभी इस वक्त अगले दो साल के लिए मैं कहूंगी कि कोई आपको रिमोट अगर कह रहा है तो उसकी जांच पड़ताल अच्छी तरह से कीजिए मैं ये नहीं कह रही हूं कि कंपनीज ऑफर तो नहीं करती रिक्रूटमेंट में ऑफर की जाती है रिमोट की लेकिन कंपनी की क्रॉस चेकिंग करनी बहुत जरूरी है हम हर चीज किस्मत पर नहीं छोड़ सकते भाग्य पर नहीं छोड़ सकते अपनी तरफ से भी कुछ एफर्ट्स करने होते हैं और ये चीज बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि आप कंपनी का बैकग्राउंड चेक करें कंपनी का बैकग्राउंड चेक करने के लिए दो तीन साइट्स हैं जो आप चेक कर सकते हैं कि उस कंपनी की क्या वैल्यूएशन है वो कंपनी कितने सालों से क्या कहते हैं इनकॉर्पोरेटेड है जैसे लिंगडन है ग्लासडोर है इस तरह के दो तीन साइट्स हैं जहां पे जाकर आप उस कंपनी के बारे में देख सकते हैं कि वो कंपनी कब रजिस्टर हुई कितने सालों से कौन उसके मैनेजिंग डायरेक्टर है कितनी उनकी नेटवर्क है और उसके आपको व्यूज पता चल जाएंगे कंपनी फ्रॉड है या नहीं है तो अपनी तरफ से पूरी जांच पड़ताल करके ही और खासतौर पर उसके साथ जो रेड फ्लैग मैंने बताया कि अगर वो पैसा मांग रहे हैं तो थाउजेंड परसेंट हंड्रेड परसेंट नहीं थाउजेंड परसेंट वो फ्रॉड है हम्म hmm. तो होती है मैं ये नहीं कहती कि रिमोट जॉब नहीं होती लेकिन अभी इस वक्त अगर आप न्यूज पेपर पढ़ते हैं या न्यूज सुनते हैं तो ले की आपको ज्यादा खबरें मिलेंगी तो ऐसे में थोड़ा सा टफ सिचुएशन है अभी हम्म हम्म तो अभी रिमोट जॉब्स बहुत कम है बहुत कम है जो भी जॉब्स हैं वो ऑफिस की है बिल्कुल बिल्कुल अमृतपाल कौर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करूँगा हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को भी बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये सारी जो आज हमने बातें की ये लोकल लेवल पे एक पेपर पे जो है ए साइज के पेपर में भी लोग एडवरटाइजमेंट करते हैं और लोग जो है फ़ोन करके फिर कई बार अटक जाते हैं फंस जाते हैं इसलिए एक अच्छा विषय पर आपने बातें की बहुत ही अच्छा लगा और चलिए मैं चाहूंगा कि इसमें हमें थोड़ा सा डाटा एंट्री या फिर कस्टमर केयर या फिर कॉल सेंटर में अगर काम करना है तो किन किन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है वो थोड़ा सा बताइए आखिरी में टिप्स दीजिए जी बिल्कुल तो अगर हम इस फील्ड में जाना चाहते हैं नंबर वन आपका बातचीत करने का तरीका कॉन्फिडेंस लेवल इंग्लिश कंप्यूटर स्किल्स बेसिक कंप्यूटर चलाना आपको आना चाहिए और बेसिक इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए क्योंकि हिंदी में भी ऑप्शन है रीजनल लैंग्वेजेस में भी ऑप्शन है लेकिन इसमें आप लिमिटेड हो जाते हैं तो इसलिए इंग्लिश आनी जरूरी है एटलीस्ट आप कॉन्फिडेंस के साथ क्लियर इंग्लिश बोल सकें कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं भारत में जो सिर्फ इंग्लिश सिखाते हैं हर मेट्रो में होते हैं इवन आजकल तो छोटे छोटे शहरों में भी होते हैं तो आप अपनी इंग्लिश के ऊपर काम कीजिए दो छह महीने में आपको इतना बना देंगे कि आप जॉब करने के लायक हो जाएंगे और धीरे धीरे इसको सीख जाएंगे इसके साथ साथ जो भाई साहब आपने डेटा एंट्री की बात करी है डेटा एंट्री कस्टमर सर्विस वालों को हमेशा आनी चाहिए लेकिन कुछ कंपनीज होती है जो स्पेसिफिकली फाइनेंस में होती हैं या फाइनेंस में नहीं होती लेकिन उनको फाइनेंस की सपोर्ट चाहिए होती है अब वैसे तो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे जो होते हैं वो आगे आ, उनको असिस्ट करते हैं जैसे सीईओ होते हैं उनको असिस्ट करते हैं उनके आ, जो लेटर और ये सब मेंटेन करने होते हैं जो कि ऑनलाइन होते हैं लेकिन डेटा एंट्री जैसे छोटी छोटी फैक्ट्रीज होती हैं छोटी छोटी तो मैं नहीं कहूंगी जैसे पंद्रह बीस लोगों की फैक्ट्री है या ऑफिस है जिसमें बहुत ज्यादा लोग नहीं है लेकिन फिर भी ट्रांजेक्शन तो होती है ना उनको लिखवानी होती है तो वहां पर भी डेटा एंट्री एक टैली करके एक सॉफ्टवेयर होता है तो आप वो भी सीख सकते हैं कुछ कंपनीज आपको टैली सॉफ्टवेयर यूज करना सिखाती हैं अगर आपको वो आता हो टैली सॉफ्टवेयर तो बेसिक की फैक्ट्री में कितने लोग आए कितने का माल आया कितना आपने वो सारा एक सिस्टम में डालना होता है तो वो लेकिन एकुरेसी चाहिए होती है इतने किलो माल आया इतने की प्रोसेसिंग हुई इतने के इतने पैसे थे और इतना उनका पैसा बनता है ये छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन एकूरेसी चाहिए होती है दूसरी बात ये है कि कुछ हॉस्पिटल्स भी होते हैं कुछ नहीं एक्चुअली मैं कहूंगी सब हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे डेटा एंट्री के लोग चाहिए होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आप जाते हैं हॉस्पिटल में तो आपको काउंटर पे एक कोई भाई या कोई बहन बैठी होगी जो आपकी सारी डिटेल्स उसमें फीड करेंगी कंप्यूटर में फीड करेंगी फिर आपको भेजेंगी कि आप फलाने डॉक्टर के पास चले जाइए इस रूम में तो वो भी डेटा एंट्री और कस्टमर सर्विस का मिक्स होता है लेकिन वही बात फिर बार बार आ जाती है कि आपको बेसिक कंप्यूटर स्किल्स आनी चाहिए बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए लेकिन ये जैसे हॉस्पिटल हो गया रेस्टोरेंट हो गया या रेलवेज हो गए या एयरलाइंस हो गई यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी भी थोड़ी सी प्रेजेंटेबल होनी चाहिए वहां पे कॉन्फिडेंस इंग्लिश और आपकी पर्सनालिटी प्रेजेंटेबल और आपके कपड़े तो पहनने का तरीका रीजन कि आप फेस हैं उस कंपनी के सबसे पहले कोई भी बाहर से अगर आता है तो सबसे पहले आपको देखता है वो पर्सनालिटी भी आपको अपनी डेवलप करनी पड़ती है बहुत ज्यादा उसमें एजुकेशन की बात नहीं होती लेकिन पर्सनालिटी इंग्लिश कम्युनिकेशन बेसिक कंप्यूटर स्किल्स प्रेजेंटेबिलिटी सॉफ्ट स्पोकन ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है अमृतपाल कौर जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया क्या क्या जो स्किल्स है हमारे अंदर होना चाहिए वो आपने बहुत अच्छी तरह से बताया और मुझे लगता है कि विद्यार्थी मित्रों को ये इन बातों पे थोड़ा सा अगर फोकस करेंगे तो ये चीजें आसानी से आप सीख भी सकते हैं कुछ चीजें तो आपको आती भी हैं बस थोड़ा सा और उसमें इम्प्रूवमेंट करके आप इसमें एक्सेल कर सकते हैं तो अमृतपाल कौर जी जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक संदेश एक मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे विद्यार्थी मित्रों को अपने करियर को फ्रेम आउट करे अच्छा करे इसके लिए जी बिल्कुल मेरा विद्यार्थी मित्रों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है आजकल बच्चों में एक बहुत बड़ी बात होती है मैंने ये एजुकेशन ली है और मुझे मेरे लेवल की नौकरी नहीं मिल रही जब नौकरी छह महीने तक नहीं मिलती है तो डिप्रेशन में जाना शुरू कर देते हैं या फिर गलत संगति में पढ़ के गलत काम करने लग जाते हैं या फिर उनको लगता है कि मेरी पढ़ाई लिखाई बेकार और मेरी जिंदगी भी बेकार तो मेरा सजेशन ये है कि आप पहला कदम उठाइए रास्ते भगवान खुद खोल देगा किसी भी काम को छोटा मत समझिए अक्सर लोगों को मैंने कैसे सुना है की कॉल सेंटर वोग, वोग, तुम तो कॉल सेंटर में काम करते हो मत सोचिए कोई भी आपके घर की किचन में खाना रखने नहीं आएगा अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो नहीं। तो अपना फोकस क्लियर रखिए शुरुआत कीजिए भगवान रास्ते खोल देगा ईगो में मत रहिए शुरुआत कीजिए मिल, आपको मिल। अगर नहीं मिल रही है आपकी कैलिबर की जॉब तो जो मिल रही है उसको कीजिए या आपकी जो स्किल्स हैं उनको इस्तेमाल कीजिए लेकिन शर्माइए मत काम करने से कि ये छोटा है तो लोग क्या कहेंगे लोग बोलने के लिए जो मर्जी बोलें आपकी किचन में खाना नहीं लेकर आएंगे जी जी, जी। अमृतपाल कौर जी बहुत ही अच्छी बात बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया और चलिए विद्यार्थी मित्रों अमृतपाल कौर जू को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं बहुत अच्छी जानकारी आप सभी को देने के लिए और फिर मैं कहूँगा कि अलग अलग विषय लेकर आप आते हैं हमें बेहद अच्छा लगता है और इन डेप्थ हर चीज़ को आप प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ जोड़ते हैं कि कैसे आप इन चीज़ों को करें तो फिर से एक बार बहुत शुभकामनाएं आपको चलिए विद्यार्थी मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही और मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले शनिवार को कुछ इसी तरह का नए विषय को लेकर आपके साथ जुड़ेंगे और कोई विषय आपको जिस पर आप चाहते हैं कि हम बात करें तो जरूर हमें फोन करके मैसेज कीजिए चौरानबे इस नंबर पे और चलिए अपना ख्याल रखिए अपने औरों का भी ख्याल रखे अपने परिवार का भी ख्याल रखे और एक अच्छा नौकरी पाए एक अच्छा बिजनेस करें, ऐसी हमारी शुभ आशा है इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते हमा गनीसा जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्कते रहो